कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के दसम तथा ग्यारहवें मंत्र में जो श्रेय का फलभूत विष्णु का परम पद है, उसका पर सबसे सूक्ष्मतमत्वन व्यापकत्वेन तथा आभ्यंतरत्व रूपेन निरूपण किया जा रहा है हम लोग दस ग्यारह मंत्र के मूल का विचार कल कर चुके हैं दसवें मंत्र के भाष्य का भी थोड़ा विचार हो गया है और अवश्य थोड़ा विचार बाकी है भाष्य में दसवें मंत्र का इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म व्यापक तथा आभ्यंतर बताया गया सूक्ष्म भूतों को उनके कारण होने से और उन सूक्ष्म भूतों से आभ्यंतर बताया जा रहा है मन को इसलिए कि तो ये सूक्ष्म भूत भी विषय के तरह विषय हैं दृश्य होने से और इंद्रिय विषय व्यवहार मनोअधीन है मन के अधीन है, इसलिए मन में परत तो यानी व्यापकत्व अर्थ तथा इंद्रियों की अपेक्षा सिद्ध होगा और मन को भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा गया आ, कहा कि हाँ मन शब्द से लेना है मन का कारणभूत भूत सूक्ष्म वह उस भ्रम का व्यावर्तन करने के लिए भाष्कर भगवान ने कहा कि मन आत्मा है ऐसा कुछ लोगों का भ्रम है इस भ्रम की व्यावृत्ति के लिए मन में भौतिकत्व को दिखाने के लिए मूल में प्रयुक्त मन शब्द से मन शब्दवाच्यमूक्ष्मे कहा गया मन आरंभकम् आरम भूत सूक्ष्म और उस मन से भी अभ्यंतर बताया गया बुद्धि को बुद्धि है अवसा अध्यवसायात्मिका बुद्धि के द्वारा निश्चित तो अर्थ विषय की संकल्प विकल्प मन में होता है इसलिए एक प्रकार से मन अध्यवसायत्मिका बुद्धि के अधीन है बुद्धि अधीनत्व मन में होने से मन को कहा गया बुद्धि की अपेक्षा अपर और मन की अपेक्षा बुद्धि को पर और बुद्धि से भी पर बताया गया महान आत्मा को महान आत्मा है हिरण्य गर्भ बुद्धिरात्मा महान पर ये जो अवान्तर वाक्य हैं यह बुद्धि से पर बता रहा है महान आत्मा शब्दी तो समष्टि बुद्धि उपाधिक हिरण्य गर्भ को इस अवान्तर वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोगों को करनी है इसलिए भाष्य में भाषकर भगवान लिखते हैं बुद्धिरात्मा यानी सर्वप्राणी बुद्धिनाम प्रत्येगात्म भूतवात्त आत्मा तो ये जो हिरण्य गर्भ है इसे आत्मा क्यों कहा जा रहा है हिरण्यगर्भ यानी हिरण्य उपाधि प्रधान लेंगे तो समि बुद्धि वो भी तो एक प्रकार से भौतिक है भौतिक होने से वो आत्मा तो नहीं है लेकिन श्रुति ने उसे भी महान आत्मा में आत्मा शब्द का प्रयोग किया ये आत्मा शब्द का प्रयोग समष्टि बुद्धि के लिए क्यों हो रहा है इस प्रश्न का उत्तर भाष्कार भगवान दे रहे हैं ये कह करके कि सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्येक आत्मभूतत्वात्त बुद्धि आत्मा है ये महत् शब्दित बुद्धि को श्रुति ने आत्मा इसलिए कहा है कि बुद्धि सभी बुद्धियों का प्रत्येगात्मा है यानी आभ्यंतर है समष्टि का प्रत्येक वृष्टि में अन्वय है समष्टि प्रत्येक वृष्टि में अनुसूत है अनुसूत होने से प्रत्येगात्मा है और प्रत्येक आत्मा होने से उसे श्रुति ने आत्मा के तरह आत्मा बताया तो, तो ये कहा कि सर्व प्राणी बुद्धि नाम प्रत्येक प्रत्यगात्मूतवात्त आत्मा हिरण्य की उपाधि को आत्मा कहा गया ये सर्व नाम इसमें सर्व प्राणी शब्द से किन को लेना है तो टीका में टीकाकार कहते हैं सुर नर विधारकत्वात् सातत्यगमनात् आत्मा उच्यते सूत्र संज्ञकम हिरण्य गर्भ तत्व सूत्र सूत्रसंज्ञक हिरण्यगर्भ को कहा जा रहा है आत्मा शब्द से इसलिए कि वह सूर नर तिर कने पक्षी आदि जो भी प्राणी हैं चौरासी लाख प्रकार के उनके अंदर बुद्धि है प्रत्येक प्राणी के अंदर और उन सब प्राणियों के बुद्धि का विधारक है प्रत्येगात्मा का मतलब विधारक है कौन समष्टि बुद्धि विधारण करती है इसलिए उसे कहा जा रहा है आत्मा हिरण्य गर्भ को एक तो ये प्राणी मात्र की बुद्धि का विधारक हिरण्यगर्भ होने से आत्मा है ये एक प्रयोजक बताया आत्मा शब्द के प्रवृत्ति निमित्त के रूप में सर्व प्राणी बुद्धि विधारकत्व ये प्रवृत्ति निमित्त है आत्मा शब्द का हिरण्यगर्भ में और एक प्रवृत्ति निमित्त बताया जा रहा है सातत्य गमनात्म तो सातत्य गमनात् अत सातत्य गमने एक धातु है उससे मनिन प्रत्यय करके आत्मा शब्द यदि बनाते हैं तो उसका प्रवृत्ति निमित्त होता है सातत्य गमन तो आत्मा निरंतर गमन कर रहा है का मतलब सब को जान रहा है गमन है ज्ञान आत्मा ही सब का अविभाषक है और ऐसे खंडित होकर क्या अविभाषक नहीं निरंतर अविभाषक है इसलिए उसे सतत गमन करता कहा जाता है हाँ हाँ आ, और हिरण्यगर्भ भी इसलिए उसमें हिरण्यगर्भ में गौण रूप से प्रयोग दिखाया दिखा दिखाने के लिए ये प्रवृत्ति निमित्त उसमें भी घटते हैं सब में अनुसूतत्व ये भी सातत्य गमन का अर्थ होता है सबका विधारकत्व सर्वत्र अनुसूतत्व तो ये हिरण्यगर्भ में भी विद्यमान होने से हिरण्यगर्भ संसार में सर्वाधिपति है ना और कर्मफल विधाता भी हिरण्यगर्भ को कहा गया है तस्मिन अपो माँ तरिस दधाती इसमें माँ तरिस शब्द का अर्थ है हिरण्य गर्भ अपल और तस्मिन यानी उस चेतन परमात्मा के से ही सत्ता पाकर के हिरण्यगर्भ क्या करता है संसार के वेष्टि प्राणियों को कर्मफल देता है तो हिरण्यगर्भ को भी बताया जाता है संसार में अधिपति शासक और वो शासक सबको जानेगा अपने शास्य को तभी न शासन कर पाएगा उस दृष्टि से यह सातत्य गमन हिरण्य में भी घटता है और इसलिए हिरण्यगर्भ को कहा जा रहा है आत्मा तो ये दो प्रवृत्ति निमित्त बताएँ एक तो सातत्य गमन और दूसरा विधारकत्व इसलिए आत्मा हिरण्यगर्भ है आगे हैं महान आत्मा महान ये शब्द प्रयोग है ना तो आत्मा पद की तो व्याख्या हो गई हिरण्य गर्भ को महान क्यों कहते हैं तो कहते हैं सर्व महत्वा तो, तो सभी वेष्टि प्राणियों की अपेक्षा महान है समि बुद्धि उपाधि को हिरण्य गर्भ इसलिए सर्व महान सर्व महत्व होने से उसे महान भी कहा गया और वो कौन हैं महानात्मा प्रत्ये अव्यक्तात य प्रथम जातम हिरण्य गर्भम तो अव्यक्त हैं कारण उपाधि तो कारण उपाधि अव्यक्त से विशिष्ट परमेश्वर हैं उपाधिक अव्यक्त उपाधिक और वो ईश्वर की प्रथम संतान है हिरण्यगर्भ इसलिए अव्यक्त का भी हिरण्यगर्भ की उपाधि प्रथम परिणाम होने से माना जाता है हिरण्यगर्भ को आ, महान इस दृष्टि से ये कहा जा रहा है कि अव्यक्ता यथम जातम हिरण्यगर्भम तत्व और वो हिरण्यगर्भ तत्व कैसा है तो कहते हैं बोधा बोधाबोधात्मकम वो उपहित अंश को लेकर के बोधात्मक यानी चेतन है उपाधि अंश को लेकर के अबोधात्मक यानी जड़ है जड़ चेतन वह रूप है उपहित अंश चेतन है उपाध्यांश जड़ है महान आत्मा वो महान आत्मा हुआ हिरण्य वह वह बुद्धि की अपेक्षा पर है वो तो परह इति उच्चते भाष्य में बोधा बोधाबोधात्मकम ये जो पद आया था इसकी व्याख्या करते हैं टीकाकार बोधाबोधात्मकम इति ऐसा प्रतीक लेकर के ज्ञान ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मक इतर्थ बोधाबोधात्मक का अर्थ हुआ ज्ञान शक्ति तथा क्रिया शक्त्यात्मक कर। अथवा करके और एक व्याख्या करते हैं अथवा अधिकारी पुरुष अभिप्राएण बोधात्मकत्व ज्ञान क्रिया शक्ति मत कहेंगे उस समय समष्टि बुद्धि ये ज्ञान शक्ति है और समष्टि प्राण क्रिया शक्ति मत है और वो उपाधि होने से हिरण्यगर्भ की हिरण्यगर्भ को उपाधि के जो गुण हैं ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति तदात्मक कहा जा रहा है उपयुक्त को उपाधि रूप कहा जा रहा है जैसे जीव को मनोमय कहा जाता है ऐसे समष्टि प्राण क्रिया शक्ति होने के कारण क्रियाशक्तियात्मक हिरण्यगर्भ होगा और बुद्धि ज्ञान शक्ति होने से ज्ञान शक्ति रूप कहा जाएगा एक व्याख्या वो हुई बोधा बोधात्मक दूसरी व्याख्या अथवा करके कह रहे हैं उपहित अंश को लेकर के बोधात्मक और उपाधि अंश को लेकर के अबोधात्मक तो अथवा आधिकारी पुरुष आधीपुष अप्राए अव्यक्तस्य आद्य आद्यपरिणाम उपाधि भूतात्मकः तेन हिरण्यगर्भस्य भूतात्मक पुरुष हिण्यगर्भ से आधीपुष बुद्धि उपहित चैतन्य जीव समष्टि जीव वो आधिकारिक पुरुष है वो चेतन है बोधात्मक है और अव्यक्त का जो प्रथम परिणाम है अपंचीकृत पंच महाभूतों का परिणाम रूप ये जो समष्टि बुद्धि और वो उपाधि है उस उपाधि प्रधानता को लेकर के अबोधात्मक है तो अव्यक्तस्य आद्य परिणाम उपाधि अपंचकृत भूतात्मक अपचीकृत भूत हैं भूत। तदात्मक यानी उनका परिणाम रूप होने से उनको बुद्धि को भी कहा जा रहा है पंचभूतात्मक तेन रूपेन अबोधात्मकत्व उपाधि को लेकर के अबोधात्मकत्व उपहित भाव को लेकर के बोधात्मकत्व अब दशम मंत्र का भाष्य है ग्यारहवें मंत्र का दशम मंत्र का पूरा हुआ ग्यारहवें मंत्र के भाष्य में है महतोपी परम सूक्ष्मतरम प्रत्यगात्म भूतम सर्वहतरंच तो महत परम अव्यक्त ये जो वाक्य हैं ग्यारहवें मंत्र का प्रथम वाक्य उसकी व्याख्या कर रहे हैं भास्कर भगवान परम शब्द का अर्थ कर दिया सूक्ष्मतरम प्रत्येगात्मभूतम सर्व महत्तर सूक्ष्म है अभ्यंतर है व्यापक है सर्व महत्तर का अर्थ व्यापक है वो कौन अव्यक्त अव्यक्त क्या अव्यक्त शब्द का अर्थ क्या है तो अव्यक्त शब्द का अर्थ बताते हैं सर्वस्व जगतो बीजभूतम् जो भी कार्यात्मक जगत हैं सूक्ष्म तथा स्थूल सूक्ष्म आकाश से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत जो भी जगत हैं उसका बीज यानी मूल कारण यही अव्यक्त हैं और ये जगतव तो है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक व्याकृत व्याकृत कहा जाता है अभिव्यक्त नाम रूपात्मक और ये अव्यक्त हैं अव्याकृत अव्याकृत यानि अनअभिव्यक्त नाम रूपात्मक इसलिए कहा जा रहा है इसे अभ्यक्त की ही व्याख्या करते हुए अव्याकृत नाम रूप सतत्व सतत्व यानि रूपम स्वरूपम इसका स्वरूप है अव्याकृत नाम रूप अव्याकृत यानि अनभिव्यक्त कारण में नाम रूप अनभिव्यक्त है अभिव्यक्त नाम रूप दशा कार्यदशा है अनभिव्यक्त नाम रूप दशा कारण दशा है इसलिए अव्याकृत नाम रूप सतत्व सतत्व यानी स्वरूपम और एक इसका विशेषण बताया जा रहा है सर्व कार्य कारण शक्ति समाह रूपम अव्यक्त का ही व्याख्यान है अव्यक्त को ही समस्त जगत का बीज भूत भी कहा अनिव्यक्त नाम रूपात्मक भी कहा और सर्व कार्य कारण शक्ति समाह रूप भी अव्यक्त को ही कहा जा रहा है अव्यक्त सर्व कार्य कारण शक्ति समाहार रूप है समाहार कहते हैं संघात समूह को पुंज को एक ही भाव को हाँ हाँ तो सर्व कार्य कारण शक्ति रूपम तो सर्व कार्य शक्ति और कारण शक्ति जो भी जगत में कार्य कारण कार्यकारत्मक पदार्थ दिख रहे हैं उन सब पदार शक्ति का एक समूह समाह यानी समूह संघात राशि यही अव्यक्त का स्वरूप है सर्व कार्य कारण शक्ति समार रूपम इसकी व्याख्या टीका में है कि प्रलये सर्व कार्य कारण शक्ति नाम अवस्था अवस्थानम अभ्युपगंतव्यम अवस्थातम ऐसा छपा है होना चाहिए अवस्थानम हाँ या पुराने पुस्तक में त है उसे न करना होगा तो महाप्रलय में भी जितने भी कार्य कार्यशक्तियां हैं और कारण शक्तियां हैं उन सब की स्थिति माननी पड़ेगी अवस्थान मानना पड़ेगा क्यों स्वीकार करना होगा समस्त कार्य कारण शक्ति का अवस्थान क्यों स्वीकार करना पड़ेगा तो कहते इसलिए कि शब्दार्थ संबंधस्य से शक्ति लक्षण नित्यत्व निर्वाहाय माना जाता है कि शब्दार्थ संबंध नित्य है शब्द का अपने अर्थ के साथ जो शक्ति रूप संबंध है वो नित्य है ऐसा मानते हैं वेदांती भी तो शब्दार्थ संबंध जो शक्ति रूप हैं उसे नित्य मानने के लिए प्रलय में यदि शक्ति नहीं रहेगी तो फिर वह शब्दार्थ संबंध अनित्य होगा नित्य नहीं सिद्ध हो पाएगा इसलिए शब्दार्थ संबंध के नित्यत्व के लिए मानना होगा कि सभी कार्य कारण शक्ति प्रलय काल में भी अवस्थित होती हैं रहती हैं सभी शक्तियाँ तो सभी शक्तियाँ प्रलय काल में भी हैं तो माया तत्व तो तो क्या है फिर अव्यक्त अव्यक्त ही माया है वो हैं प्रलय काल में रहने वाली समस्त शक्तियों का संघात समूह ये आगे कह रहे कि तासाम शक्ति नाम शब्दार्थ संबंध के नित्यत्व का निर्वहन करने के लिए स्वीकृत जो प्रलय काल में समस्त शक्तियाँ हैं उन सब शक्तियों का समहार समूह यही माया तत्व है इसे माया कहते हैं तो माया तत्व भवति ब्रह्मणो इति शक्ति समार रूपम अव्यक्तम इत्यथ तो ब्रह्मणो असंग ब्रह्म असंग होने से ये सारी शक्तियाँ कहीं न कहीं रहेगी ना तो शक्तियाँ हैं शक्तियों का समूह ही माया तत्व है और वो माया तत्व ब्रह्म में कल्पित है हाँ तो शक्तियाँ रहती हैं और शक्तियाँ माया क्या है तो इन सब शक्तियों का पुंज ढेर यही माया है माया कोई अलग नहीं है ये सारी शक्तियाँ काल में और स्थिति काल में अलग अलग अलग अलग, अलग अभिव्यक्त रूपों में रहती है कार्य कारण रूप से और अनभिव्यक्त दशा में शक्ति मात्र रही उन सब शक्तियों का जो कुंज है वो माया माया तो भी रहेगी तो, रहे तो माया आगे बताया जा रहा है कि वो परमात्मा में वोत तो प्रोत यानी कल्पित है कल्पित होने से और शक्ति रूप होने से अग्नि की शक्ति अग्नि में रहने पर भी अग्नि और अग्नि की शक्ति ऐसे दो नहीं कहलाते वो शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती शक्तिमान में ही कल्पित है शक्ति इसलिए वो ब्रह्म में वह कल्पित है और कल्पित होने के कारण जो माया यानि इन सब शक्तियों का पुंज और वो सब शक्तियों का पुंज रहेगा कहाँ सब शक्तियों का पुंज ही माया है और वो रहेगा कहाँ उसकी अपनी सत्ता नहीं है वो ब्रह्म में ओत तो प्रोत है यानी कल्पित है इसलिए परमार्थ परमार्थतः अधिष्ठान एक ही है और उसमें एकल्पित है शक्तिपुंज माया ये कह रहे हैं तो तासाम शक्तिनाम ब्रह्मनो असंगत्वात शक्ति समहारो माया इति शक्ति समहार रूपम अव्यक्तम भाष्य में आगे हैं अव्यक्त का ही वर्णन करते हुए भाष्कर भगवान कह रहे हैं अव्याकृत आकाश आदि नाम नामवाच्यम तो अव्याकृत आकाशादि कौन एक अव्यक्तम श्रुति में इसी अव्यक्त को सभी कार्य कारण शक्तिपुंजात्मक अव्यक्त को ही कहीं अव्याकृत नाम से कहा जाता है कहीं आकाश नाम से कहा जाता है कहीं माया शब्द से कहा जाता है इसी अव्यक्त को आदि शब्द से माया को लेना माया शब्द को तो अव्य आकाश माया नाम वाच्यम ऐसा होगा इस पर वो श्रुति वाक्य बता रहे हैं टीकाकार जिन श्रुतियों में इसी अव्यक्त को कहीं अव्याकृत नाम से कहीं आकाश नाम से तो कहीं माया नाम से कहा गया है वे अव्यक्त को बताने वाले इन शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में हुआ है उन वाक्यों को टीकाकार बता रहे हैं तदह इदम तरही अव्याकृतम आशीत यहाँ पर अव्याकृत शब्द आया माया के लिए यानी शक्तिपुंज के लिए और ये तस्मिन खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतच प्रोत यहाँ ये तस्मिन अक्षर शब्द से ग्राह्य है अधिष्ठान परमात्मा याज्ञवल के जी गार्गी को हे गार्गी ऐसा संबोधित करके कह रहे हैं और सारे जगत का परिणामी उपादान कारणभूत जो मूल प्रकृति है उसे यहाँ आकाश शब्द से कहा जा रहा है और वो जो आकाश है यानि अव्यक्त है वह ये तस्मिन अक्षरे ओतश्च प्रोतस् यानी कल्पित हा वो अलग अलग है हाँ वो उसमें इनवर्टेड इन्वर्टेड कॉमा आशित के पास होना चाहिए पूरा एक नहीं है मायांतु प्रकृतिम विद्यान माई नंतु महेश्वरम यहां पर अव्यक्त के लिए माया शब्द का प्रयोग हुआ इसलिए उपनिषदों में कहीं अव्याकृत नाम से तो कहीं माया नाम से तो कहीं आकाश नाम से प्रसिद्ध है यही अव्याकृत ये यह कहा गया कि इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध अव्यक्तम ये जो उपनिषदों का अव्यक्त है वह अव्यक्त सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध जो प्रधान है उसके लिए भी अव्यक्त आया है उस अव्यक्त से विलक्षण है सांख्य शास्त्र में अव्यक्त नाम से जिस प्रधान तत्व को कहा जाता है उस प्रधान तत्व से उपनिषदों का अव्यक्त तत्व विलक्षण है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध अव्यक्त नाम से जो प्रधान तत्व है उसकी स्वतंत्र सत्ता वाला है वो और उपनिषदों का अव्यक्त स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है अपितु परमात्मा में कल्पित है इसे बताया जा रहा है भाष्य में परमात्मनि ओत तो प्रोत भावे न समाश्रितम इस विशेषण से इसका उत्तरण है टीका में तस्ख्यामत प्रधानात् वैलक्षण्य आह परमात्मनि इति तस्या अव्यक्तस्य जो औपनिषद अव्यक्त तो पदार्थ है उसमें शास्त्र में अभिप्रेतो प्रधान का वैलक्षण्य बताया जा रहा है परमात्मनि इत्यादि विशेषण से तो परमात्म ओत प्रोतभा सश्रित ओत प्रोत्न अध्यात स्रितिम तो पे री में, में आरोपित तो तरह यह अनादीवन रूपे कारण उपाधि के रूप से कल्पित कल आरोपी इसे उदाहरण बताया उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं वट कनिकायाम ईव इत्यादि से भाष्कर भगवान इसका अवतरण है टीका में कि शक्तित्वना अद्वितीयत्व अविरोधित्व अविरोधित्व आह वट कनिकायाम ईव तो ये जो अव्यक्त हैं शक्ति रूप होने से परमात्मा की शक्ति रूप होने से अद्वैत का बाधक नहीं होगा विरोधी नहीं होगा तो अद्वैत अविरोधित्व को दिखाने के लिए उदाहरण है वट कनिकायाम वट वृक्ष शक्ति तो वट के बीज में अकेले बीज में एक तो बीज है और उसमें वट वटवृक्ष के रूप में अंकुरित होने की शक्ति भी है लेकिन उस शक्ति को लेकर के दो नहीं होते एक ही वटकनिका मानी जाती है तो शक्ति को लेकर के जैसे बीज में द्वैत सिद्ध नहीं हुआ ऐसे ही यह अव्यक्त शक्ति रूप होने से अव्यक्त को लेकर के वेदांत के अद्वैत की हानि नहीं होगी टीका में एक वाक्य है कि भावी वटवृक्षशक्ति मत वटबीजम स्वशक्तियाँ न सद्वितीय कथ्यते तो भावी वटवृक्ष की शक्ति से युक्त जो वटवृक्ष का बीज है, वह अपने अंदर विद्यमान भावी वटवृक्ष की शक्ति को लेकर के एक शक्ति और एक स्वयं ऐसा सद्वितीय नहीं होता द्वैत नहीं माना जाता वो शक्ति अलग और वट बीज अलग ऐसा नहीं माना जाता जैसे ऐसे ही कहते हैं तद्वत ब्रह्मापि न माया शक्तिया सद्वितीय तो माया रूपी शक्ति को लेकर के माया भी तो संसार वृक्ष की भावी संसार वृक्ष की शक्ति रूप है जैसे वटकनिका में भावी वटवृक्ष की शक्ति है ऐसे प्रलयकालीन माया शक्ति में माया है, भावी कल्प में होने वाले संसार वृक्ष की शक्ति और उस शक्ति को लेकर के ब्रह्म में सद्वितीयत्व की सिद्धि नहीं होगी अद्वितीय ही रहेगा ब्रह्मा। और ये वोत तो प्रौद्भावन परिकल्पितम ये कहने से कल्पित हुआ नहीं है समाश्रितम वोत तो प्रोदभावन समाश्रितम का अर्थ है कल्पितम तो कल्पित होने से स्वतः का कोई स्वतः उसका कोई अस्तित्व तो नहीं होगा यही बताया जा रहा है टीका में कि सत्वादि रूपेण निरुप्यमाने व्यक्ति अस्य नास्ती थी अव्यक्त पद की उत्पत्ति करते हुए ये कहा गया कि इस माया का यदि निरूपण करते हैं कि ये सत हैं या असत हैं या सत असत उभय विलक्षण हैं उभय रूप है तो इसकी व्यक्ति यानि स्पष्टीकरण उल्लेख नहीं होता है इसलिए इसे अव्यक्त कहते हैं माया को शक्ति शक्तिपुंज को इसे न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है न सत असत उभय रूप कहा जा सकता है इसलिए अव्यक्त है ततो अव्यक्त शब्दात् अपी अद्वैत अविरोधित्व द्रष्टव्यम इसलिए एक प्रकार से अव्यक्त शब्द का प्रयोग माया के लिए करके भी ये बताया जा रहा है कि वो शक्ति को लेकर के अद्वैत का कोई विरोध नहीं होगा द्वैत उपस्थित नहीं होगा क्योंकि वो अनिर्वचनीय है तो सर्वस्य सर्व प्रपंच अव्यक्त समस्त प्रपंच का कारण परिणामी उपादान कारण और तस्य परमात्मा तरह पर उपचारे कारण उच्यते नव्यक्तवत विकारितया अनादिवात अव्यक्तस्य हाँ तो इतना कि तस्य परमात्म परमात्मा परतंत्रवात् तस्या अव्यक्तस्य अव्यक्त परमात्म अधीन होने से परमात्मा में कल्पित होने से वो जो कारणभूत अव्यक्त हैं जगत समस्त जगत का कारण उसी में मुख्य कारणत्व है और वो परमात्मा में कल्पित होने से जैसे आत्मा में कल्पित तो मानवादी शरीर होने से शरीरगत मनुष्यवादी की का आरोप आत्मा में होता है और ये मैं मनुष्य हूँ मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं काला हूँ कोरा हूँ इत्यादि आरोपित पदार्थ के धर्मों का भी आरोप आत्मा में होता है अन्योनस्म अनोन्यात्मकता अन्योन अध्यस्य ये ऐसे परमात्मा में कल्पित तो अव्यक्त ही समस्त जगत का कारण होने से कारणत्व तो धर्म है परमात्मा में कल्पित तो उपाधिभूत अव्यक्त का और वह अधिष्ठानभूत परमात्मा में अपने में आरोपित तो अव्यक्त का जगत कारणत्व तो धर्म भी आरोपित हो जाता है आरोपित होकर के गौण रूप से परमात्मा को भी कहा जाता है जगत कारण वस्तुतः जैसा अव्यक्त जगत रूप से परिणत होता है विकारी उपादान कारण है परिणामी उपादान कारण विकारी उपादान कारण ऐसे ब्रह्म का कोई परिणाम नहीं होता वह अपरिणामी है अविकारी है। इसलिए ब्रह्म में तो विवर्त उपादान कारणता का मतलब वो तो आरोपित कारणत्व है तो तस् हाँ सब कुछ बदला होता है उपाधिभूत अव्यक्त में और आरोप होता है उपहित में ब्रह्म में तो तस् परमात्म तंत्र परमात्मन उपचारेण कारणत्व उच्यते तो ते कारणभूत से अव्यक्त कारणभूत जो अव्यक्त है वह परमात्म परतंत्र होने से परमात्मा में उपचार सेने गौण से कारण का व्यवहार होता है कारणत्व बताया जाता है वस्तुतः तो परमात्मा कारण नहीं है जगत का न तो अव्यक्तवत विकारीतया अने अव्यक्त जैसे परिणामी उपादान कारण है विकारी उपादान कारण है ऐसे परमात्मा विकारी उपादान कारण नहीं है अनादिवात अव्यक्त पारतंत्र ऐसा तो अनादित्वात् अव्यक्त पारतंत्र्य पृथक सत्वे प्रमाणाभा तो ये जो अव्यक्त हैं ये अनादित्य रूपेण कल्पित हैं कारण है ना इसलिए शादी नहीं है वो अनादि है तो परमात्मा में उसकी अनादित्व रूपे नहीं कल्पना है कारण रूप से कल्पना होने से तो अनादित्वात् अव्यक्तस्य अव्यक्त अनादित्य रूपे न कारण होने से कारण अनादि कारण कारण होने के कारण अनादित्य रूपे न कल्पित है और वह परतंत्र क्यों है अनादि होते हुए भी परतंत्र क्यों हैं तो कहते पारतंत्र पृथक सत्वे प्रमाणाभावात्ख्यों के प्रधान सांख्यों का प्रधान भी अनादि है वेदांतिका का अव्यक्त भी अनादि है प्रकृतिम पुरुष विध्यनादि ऊा वी गीता में भगवान ने कहा तो प्रकृति और पुरुष दोनों भी अनादि हैं दोनों अनादि होने पर भी परमात्मा अनादि होता हुआ स्वतंत्र सत्ता वाला है और ब्रह्म प्रकृति यानी अव्यक्त माया अनादि होते हुए भी स्वतंत्र सत्ता वाली नहीं है इसलिए परतंत्र है इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है अव्यक्त की क्यों तो कहते हैं उसकी स्वतंत्र सत्ता को बताने वाला कोई प्रमाण न होने से ये लिखते हैं कि पारतंत्रंच पृथक सत्वे प्रमाणाभावत् अव्यक्त के पारतंत्र को इसलिए स्वीकार किया जाता है कि अव्यक्त का ब्रह्म से अलग अस्तित्व साधक कोई प्रमाण नहीं है तो पृथक सत्व प्रमाणाभावात्लिए आत्मसत्व सत्ता वत्वाच और आत्मा की यानी परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान या अव्यक्त है इसलिए वह परतंत्र है अव्यक्त के पारतंत्र में ये दो हेतु है स्वतंत्र अस्तित्व बताने वाला कोई प्रमाण न होने से और परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान होने से अव्यक्त परतंत्र है पराधीन है स्वतंत्र नहीं है हाँ हाँ अनादी है शांत है ये न अव्यक्तवत् तो अव्यक्तवत विकारितया कारण्वच्य उदर हाँ हा, अव्यक्तवत् विकारी तया कारण न उच्यते उपचारेण उच्यते न तो अव्यक्तवत विकारितया उच्च ऐसा तो भाष्य में देखिए अब तस्मात् तस्त अव्यक्ता सूक्ष्मतरकार प्रत्यगात्म महान। तो ये कहा जा रहा है अने महत परम अव्यक्तम की व्याख्या हो गई वटवृक्ष शक्ति यहाँ तक अब दूसरा अवानतर वाक्य है अव्यक्तात् पुरुष पर इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में भाष्कार भगवान प्रारंभ करते हैं कि तस्मात् अव्यक्तात ये जो परमात्मा में परिकल्पित तो जगत कारण के रूप में अव्यक्त है उस अव्यक्त से भी पर यानि सूक्ष्मतर और सर्व सर्वकारणवात्त प्रत्यगात्म्च महान मह तो ये समस्त जगत का कारण होने से और सबकी प्रत्यगात्मा होने से महान भी है यानि व्यापक भी है अतएव पुरुषः अतएव यानि सूक्ष्मतर होने से और महान होने से व्यापक होने से इसे पुरुष भी कहा जाता है क्यों तो सर्वपूर्णात् पुरुषः पूर्णत्वाद पुरुष ऐसी उत्पत्ति करते हैं पुरुष शब्द की तो सब में व्याप्त होने से ये पुरुष हैं तो ये परत्व की परंपरा को बताते जा रहे हैं तो पुरुष को बताया गया अभ्यक्त से भी पर सूक्ष्म और व्यापक अभ्यंतर तो आशंका हुई कि जैसे पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर पर होते गए ऐसे पुरुष से भी पर कोई दूसरा होगा क्या इस प्रकार की आशंका का निराकरण कर रहे हैं वेद पुरुषान्न परम किंचित इस वाक्य से इसकी व्या इसके अवतरण में टीका भाष्कर भगवान लिखते हैं कि ततो तत् परस्य प्रसंग निवारयन आह ये प्रसंग पर अनुस्वार है कि नहीं इसमें नहीं है अनुस्वार होना चाहिए हाँ प्रसंगम ऐसा होना चाहिए हाँ पुराने में नहीं है ना तो उसमें होना चाहिए तो तत्स परस्य प्रसंगम निवारयन आह ततो तत्स परस्य इसमें ततः शब्द का अर्थ है पुरुष पुरुषात्स पुरुष से भिन्न में पर प्रसंग हटाते हुए पुरुष से भी भिन्न दूसरा कोई पर है इत्याकारक प्रसंग का निराकरण करते हुए वेद ये कह रहे हैं आहा का करता है वेद वेद वेद, वेद आह क्या कह रहे हैं वेद तो पुरुषान्न परम किंचित ये कह रहे हैं कि पुरुष से पर दूसरा कोई भी नहीं है यस्मात् नास्ती पुरुषात् चिन्मात्रघना परम किंचित अपि वस्वंतर तस्मात् काष्ठा इसकी व्याख्या की जा रही है कि जिस कारण से पुरुष से भिन्न और वो पुरुष कैसा तो चिन्हमात्र घन यानी प्रज्ञान घन जो पुरुष हैं उससे पर यानी सूक्ष्म आभ्यंतर तथा व्यापक कोई भी वस्तु नहीं है जिस पुरुष से पर तस्मात उस कारण से क्या होगा कि सूक्ष्मत्व महत्व प्रत्येक प्रत्यकात्मत्वानाम सा काष्ठा यानी निष्ठा काष्ठा शब्द का अर्थ करते हैं निष्ठा निष्ठा का अर्थ है पर्यवसानम यानी अंतिम पर्यवसान है परत्व का कौन पुरुष क्या हाँ समाप्ति परिसाप्ति किसकी परिसमाप्ति तो सूक्ष्मत्व व्यापकोर अभ्यंतरों की पार्ती पुरुषा ये पुरुषा परम किंचित अर्थ निकलेगा साष्ठा इसका अर्थ निकलेगा अत्री इंद्रिए्य आरभ्य सूक्ष्म अने पुषे तो पुष् इंद्रियों से प्रारंभ करके बताया गया जो सूक्ष्मत्वादी है सूक्ष्मत्वादी में आदि शब्द से आभ्यंतरत्व और व्यापकत्व लेना सूक्ष्मत्व अभ्यंतरत्व व्यापकत्व की समाप्ति पर्यवसान पुरुष में ही है तो जिस कारण से पुरुष ही परत्व का पर्यवसान है उस कारण से आगे कहते हैं भास्कर भगवान कि नाम चंत्रीण सर्वगतिमता संसारी नाम सा परा यानी प्रकृष्टा गति तो जो भी संसारी जीव हैं गंता उनकी परागति है यानी परम प्राप्तव्य है परायण है ये पुरुष यद निवर्तन्ते इति स्मृते गीता में कहा गया यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परम मम तो इस प्रकार ये ग्यारहवें मंत्र के भाष्य की चर्चा संपन्न होती है बारहवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करेंगे